विग्रह क्या है विग्रह किसको कहते हैं नाम विग्रह किसको कहते हैं नरत्नम विग्रह मालूम ही किसको कहते हैं वित्तीय था अनबोधक नहीं क्या पुस्तक हो विग्रह मालूम अब क्या अनबोधक वृत्त्यर्था हाँ अनवबोध हमने क्या था ना वृत्ति अर्थ अवबोध वाक्यम वृत्ति क्या है क्या परम तरह कृषि पर हाँ समान पदार्थ समस्यामान पद उसके अर्थ से अतिरिक्त अर्थ है कितने प्रकार वृत्ति मालूम है पाँच मालूम क्या क्या पाँच से हुआ क्या पहला कहाँ से शुरू हुआ पहला क्या है क्रित दूसरा क्या है चतुर्थ क्या है हाँ उपसर्जन संज्ञा करने वाले कोई आया है उपसर्जन संज्ञा करने के लिए समाज क्या भी होती है हैं पुस्तक भी करना पड़ता है जी में प्रथम दिशम समास सप्तमी प्रथमा से समास सप्तमी कैसे पता चलिया समाज के क्या अर्थ है समास में जे प्रथम उसको प्रचलन संज्ञा राजुष प्रथमांत है उसकी प्रशोजन से यह हो जाएंगी समाज सा जिसको मधु निर्दिष्ट किया प्रथमा प्रथमा भी होती प्रथमा निर्दिष्ट प्रथमांत तो से उच्चारित जो पद पदार्थ अव्यय विभूति सूत्र में कोई उपसर्जन है प्रथमांत है अव्यय हम्म प्रथमांत है अव्यय प्रथमांत तो फिर उपसर्जन संख्या किसकी होगी अभ्य को प्रसन्न संख्या कहीं को दृष्टान्त बता अव्य प्रसन्न संख्या होती है अधि जो है अव्यय है अव्यय होने का न। उसकी उपसर्जन संख्या उपसर्जन संख्या का कोई प्रयोजन है क्या सर बोलो उपसर्जन संख्या का कोई प्रयोजन है क्या होगा पूर्व में पूर्व में बाघा था अभिव बागार था विवाह में कौन उपसर्जन संज्ञा है बोलो वह उपसर्जन नहीं आ उपसर्जन नहीं है तो फिर इसको अंत में रखा? कैसे रखा व्यक्तिगत से नहीं नहीं समास या समास हुआ इसे क्या मतलब मेरा प्रश्न क्या है ध्यान से इसकी प्रसंसख्या हो जाएगी प्रश्न से प्रसंसख्या नहीं हुई तो फिर अंत में कैसे रखा उपसर्जन होता तो पूर्व में आता इभे है ना तृतीयांत होने से इभ की संज्ञा नहीं होने से पूर्व में प्रयोग नहीं हुआ तो आघर्थ हो सुबंत है उसका हो गया सुवंत की उपसर्जन संज्ञा होनी चाहिए सुप सुपा सुभंत है प्रथमांत सह सुपा है सुभ की अनुभति सुवंतम प्रथमांत है तो बाघाथ भी प्रथमांत तो, भी प्रथमांत तो था सुवंत प्रथमांत तो नहीं सुभंत तो दोनों बाघाथ भी सुवंत है ये भी सुवंत है किंतु भारती का जो समासक था समास न समासक से यद प्रथमांत तो नहीं है इसलिए उसकी ऊपर संज्ञा नहीं होगी अधिहारित तो हो गया था क्या हो गया क्या अव्यभाष हो गया था क्या हो तो गया तो देखो मैं कह तो अध्ययरी हो गया था क्या हाँ कर देना चाहे अध्ययरी हो गया था फिर कोई अवैभव अध्यक हो गया था तो, तो फिर अव्यभाव क्यों कहना से फिर अव्यव हो गया ना होगा तो अध्ययरित हो गया था क्या या और आगे हुआ था अध्ययरित हुआ ना तो अव्यभाव से नाम क्यों लेना अव्य भावच्छ अय नपुंसक स्यात अव्यय भाव कोई सूत्र पहले आया था वो तो क्या करता है अव्यय अव्य भाव समास पर अव्यय संगा हो जाता है अव्ययी भाव अव्यय कर देने से उसका नाम समास का नाम अव्ययी भाव हो गया अव्यय पहले नहीं था अव्यय बना देता है इसलिए अव्ययी भाव अव्यय हो जाता है संज्ञा जो अव्यभव समास है नाम उसका अर्थ है अव्यय होना हो जाता है इसलिए अव्यभव एक अव्यय संज्ञा होगी दूसरे नपुंसक करता है अभी गाहा पातीति गो गाहा गो शब्द दि, का द्वितीय एक बहुचन क्या बनेगा बहुचनी गाहा बनेगा द्वितिया में एक चिन्ह क्या बनेगा थोड़ा इसका उत्तर लिखकर कर देखो बोलना कोई नहीं क्या सूत्र लगा गाह गा कैसे बनेगा सिद्ध कर देखा गो है गह कैसे हो जाता है ओकरांत प्रातिपदिक है सत्र ढूंढो है क्या सोचो इसे पुस्तक देखने के लिए छुट्टी मिली है देखकर ना हैं अतम लेकर दिखाओ ना पुस्तक देव की बात लिख कर दिखाओ अतम ससु का तो आवतम ससग कितने प्रदेश में हूं द या तीन या चार कितने पद है दो पद है अरु में नहीं तीन ही तीन पद हैं पहला पद क्या है आ क्या ब्योति पंचमी क्या ब्योति है, है? सब कहाँ गया आ होना चाहिए बिस होना चाहिए मेरा नहीं लुप्त प्रथमात है लुप्त प्रथमात लुप कर के आई वो तो वो तो क्या होती पंचमी ओ कार से पर ओम सस हो तो आ हो जाएगा किसको आ होता है ओ को होता हाँ ओ और आम सस को मिलकर आ होता है तो उसके बाद प्रथमा पुरुष होने लगता है कितने लोगों ने प्रथम पुरुषों ने भी लगा दिया हैं हाँ? प्रथम पुरुष नहीं लगे आ हो गया गाम गाव गावह गा गा गऊ गावो गावह गाम गावो गाह गा पातिति गोपा गोपा बहुवचन है एक बचने है गौपा कौन सब जान मारे में क्या है? एक होना एक हो नौज क्या है बहुत जनिकिया क्या बनेगा? विश्वपा आगे बोलो विश्वपा सत्यारूप विष्व विषप एक वजन है बहुचन हाँ गाय पाती थ गोपा तस्मिन इत्याोपम ये देखो इसका विग्रह क्या है गोपा अग्रे तस्मिन दिया इसको अश्वद विग्रह कहते इसको अपना पद विग्रह नहीं गा पाती गोपा गोपा अग्र तस्मिन जैसे पहला आया था हरो इतिहाधेयरी गोपा तस्मिन तस्मिन सप्तम में क्या बनेगा गोपाज जो प्रथम आते हैं इसका सप्तम में क्या बनेगा गोपी तो ये ये हो गया विग्रह अलौकिक विग्रह इसके अलौकिक विग्रह बनेगा हैं बनेगा नहीं अलौकिक विग्रह बनेगा क्या अलौकिक विग्रह होगा क्या बनेगा सर गोपांगी अधि जैसे हरिंगी अधि था गोपांगी अंगी अधि गोपांगी अधि इसको समाज करने के लिए कोई सूत्र आया है अव्यय भी यह अव्यय है क्या कौन अव्यय अधि किस अर्थ में अव्यय है विभक्तार्थ है पहला जी विभूति है विभक्ति अर्थ में अव्यय है कौन अधि समास होगा किस सूत्र समास होगा अव्यय विभूति समीप उस सूत्र समास करें तो उपसरण संज्ञा किसकी होती है अव्यय विभति सूत्र से समास करेंगे तो उपसरण संख्या किसकी होगी अव्यय अव्यय यहाँ अधि अव्यय है इसलिए उपसर्जन संज्ञा होगी किंतु अधिकाली उत्तर ठीक नहीं अव्यय विभिन्न सूत्र से करें तो अव्यय प्रथमांत है, है अव्यय की उपसर्जन संज्ञा अधि हरि गोप अधि गोपी उसके बाद समास होने के बाद सुपोधातु समास संज्ञा किस सूत्र से ये प्रातिवेद संज्ञा किस सूत्र से सुपोधातु प्रातिवेद से लोप हो जाएगा किसका लोप होगा क्या बाकी बचेगा गोपा अधि बचेगा अधि अधि गोपा अधिगोपा उनसे अभी उसके बाद जाएगा अभिभावश्य सूत्र से उसकी नपुंसक किसान नपुंसक हो जाएगा नपुंसक कौन से सूत्र लग जाएगा क्या लगेगा बोलो रस्सो नपुंसके प्रातिपदिकस्य क्या लग गया सूत्र हिर रस्सो लगे हिर सो रस्सो नपुंस के प्रातिपदिकस अधिगो पवन गया के आगे फिर एकदेश विकृत मनने वत फिर प्रातिपद संज्ञा प्रातप संज्ञा होगी किस सूत्र से समासदेश विकृत अन्यवत क्यों लगाते समाजते हे ही सुप का लोप होने के बाद भी क्योंकि प्रातिपद संज्ञा थी किसकी अधिगोप घी अभिशी गी चला गया तो भी प्रातिपद संज्ञा होकर के स्वाद उत्पत्ति शुभ पर अव्य से सूत्र से अव्यय संज्ञा से अव्यात आप सुप करके लूक प्राप्त था किंतु उसका निषेध करने के सूत्र है ना व्यय भावाद तुम तो त्वचम् ना अबे भावात अतो अत अम तू अपचम कितने पदवा कितने चार अच्छे को मना करेंगे तो सात बजे ना नहीं कितने छ न प्रतिशत बता दिया था न अबे भावात अत अम तू पंचमचम्य अदंताद्यय भापो न लुक तस् पंचमी विना अमादेश सैत अत अव्यय भा अतः अवैभात अतः है अदंतात्वभात अदंत अवैभा से न जो लोक है उसका निषेध हो गया सुप न लुख का लोक प्राप्त था सुपधातु प्रातिपैद के सूत्र से न लुक लुक नहीं होगा तस् पंचमी नहीं सुप धातु प्रातिपे नहीं किससे लुक था अवैध अभसु अवैध जो लुक प्राप्त था उसका निषेध करता है पंचमी बिना अमादेश वो सुप को आम आदेश हो जाएगा सुभ को क्या आदेश होगा लुक नहीं होगा और आम आदेश हो जाएगा जैसे अधि के आगे आएगा सु पहले शुभ का लूक प्राप्त था किस सूत्र से अब तब उसको निषेध कर दिया शुभ का लुक नहीं होगा और आम हो जाएगा सुख हो जाएगा आम सुख आम होने पर क्या सूत्र लगेगा अम्य पूर्व क्या रूप बनेगा अधि अधिगोपम बना हाँ सुपुर न लुक द्विवचन में क्या बनेगा अधिगोपम बहुचन में द्वितीय में हाँ पंचमी जब आएगा अगर अधिगोपी वहाँ क्या लगेगा लूक न लुक तो हो गया किन्तु अमादेश नहीं होगा <coughs> क्योंकि अपंचम यहाँ तसे पंचमी बिना अमादेश जब तो पंचमी का अमादेश होगा लुक हो जाएगा लुक नहीं होगा अमादेश भी नहीं होगा तो पंचमी क्या बनेगा क्या पंचमी क्या प्रत्यय था घसी क्या बनेगा रूप क्या सुतल हो गया टांग अधिगोपात अधिगोपात बन जाएगा पंचम में अधिगोपम तृतीया सप्तम्योर बहुलम तृतीया और सप्तमी को बहुल अमादेश होगा अदंताद व्यव तृतीया सप्तमी और बहुल अम भाव स्या अदंत वैभाव से पूरा तृतीय सप्तमी को अम भाव होगा अमादेश हो जाएगा बहुलम तो अम हो जाएगा विकल्प से एक पक्ष अम होगा एक पक्ष में तृतीय से रहेगा अधिगोपम तृतीय में अधिगोपम बनेगा अधिगोपेन बनेगा और अधिको बनेगा तृतीय में अधिगोपे बनेगा सप्तमी बने में क्या बनेगा अधिगोपे, एक रूपय अधिगोपम भी बनेगा देखो अधिगोपम अधिगोपेन, अधिगोपे, वाह ये तीनों किस भी में बनेगा तृतीया में तीन बनेगा दो बने और सप्तम में मिलकर कितने तीन हो गया हाँ मिलकर हो तीन होगा क्योंकि अधिगोपम तृतीया में बनेगा सप्तमी में भी बनेगा है तृतीया में अधिक है ना सप्तम में अधिक गोपीय त्री तीन रुपये ना नहीं अधिगोपम तृतीया में बनेगा सप्तमी में बनेगा है तृतीया बनेगा सप्तम बनेगा पंचम में नहीं बनेगा बनेगा नहीं क्या क्या बनेगा अधिगोपम उपम में बनेगा नहीं बनेगा अधिगोपम उपम द्वितीय में बनेगा चतुर्थ में बनेगा तृतीय में पंचमी में में नहीं बनेगा सप्तमी में अधिगोपम उपम में बन जाएगा पंचमी को छोड़ करके और पंचमी आ गया ना पंचमी में अधिगोपम बनेगा ना नहीं बनेगा हाँ तृतीया में एक रूप बनेगा दो रूप बनेगा पंचम में एक बनेगा दो बनेगा क्या रूप बनेगा अधिगोपात सप्तम तो में कितने बनेगा दो. दो बाकी सब स्थान पर अधिगोपम कृष्ण से समीपम यह हो गया विग्रह कृष्ण से समीपम इसको लौकिक विग्रह कहा जाएगा या अलौकिक विग्रह कहा जाएगा लौकिक क्या विग्रह हुआ कृष्ण से समीपम अलौक्य विग्रह क्या होगा कृष्ण कृष्णगस उप ये जो अलौक्य विग्रह कृष्ण से समीपम ये अश्वपद विग्रह या शपद विग्रह अश्वपद विग्रह अश्वद मतलब अपने पद को छोड़ करके समास में रहेगा उपकृष्ण बनेगा क्या बनेगा उपकृष्णम समस्यमान पद दो एक उप एक कृष्ण उससे अतिरिक्त किस पद के द्वारा विग्रह यदि होगा उसको कहेंगे अश्वपद विग्रह समीप शब्द है वृत्ति में वृत्ति में समय शब्द है वृत्ति में समय शब्द है या नहीं विग्रह है संयुक्त शब्द है वृत्ति में समीप है हाँ वृत्ति विग्रह का भेद पता चले समीप शब्द वृत्ति में है या विग्रह में है विग्रह में नहीं विग्रह क्या पता नहीं है विग्रह क्या है यहाँ विग्रह क्या है कृष्ण से समीपम समीप शब्द विग्रह में है आ में है या नहीं वृत्ति क्या है उपकृष्ण ने उपकृष्ण क्या है हाँ उप उपदेश उपदेश अनना सी नहीं पूरा। उप उपकृष्ण कैसे हुआ संस्कृत पढ़ने के बाद थोड़ा हिंदी भाषा का उच्चारण नहीं उपकृष्णम देखो ये अश्वपद विग्रह कैसे हुआ जो वृत्ति में है शब्द एक उप एक कृष्णा उस अतिरिक्त समीप शब्द से विग्रह करने से इसको क्या कहेंगे अश्वद विग्रह अश्वद विग्रह क्यों हुआ क्यों अश्वद विग्रह हुआ नहीं नहीं हाँ नित्य समास इसलिए नित्य समास में प्रायण अविग्रह नित्य समास अश्वपद विग्रह हुआ ये नित्य समास किस सूत्र समास होगा अव्यव विभूति हाँ क्या बनेंगे अलोक्य विग्रह कृष्ण गस उप समास किस सूत्र से करेंगे अवयवती इसमें अवय कौन है उप किस अर्थ में समीप अव्यव विभति समीप देखो विभक्ति क्या की क्या है समीप पर में अवय समीप के अर्थ में अवयव क्या है या हाँ समास हो गया समासवन पर उपसर्जन संज्ञा किसकी होगी अव्यय अव्यय उपह तो उपकृष्ण क्या बन गया उप उपर्जनम पूर्वमृष समासवन से प्राथिप प्रातिपदिक संज्ञा की सूत्र से तो उसके बाद क्या सूत्र लग गया सुप तो धातु प्रातिबद क्या बजे क्या उपकृष्णा फिर उसकी प्रातिपद संज्ञा एक विकृतम अनन्य फिर प्राथ के कौन से क्या लाभ है उत्पत्ति होगी उपकृष्ण उपकृष्ण अगर सु आएगा उपकृष्ण आगे शु आने पर वो अव्यभाव सूत्र से उसकी अव्य संज्ञा होने के कारण सुख को लुक होना चाहिए कि सूत्र से तो दा दा दा दा दा दा दा। लुक हो जाएगा क्या सूत्र गया ना व्यविभाव दत्तम तो पंचम्या सुख का लुक नहीं होगा अमादेश हो जाएगा तो क्या रू बनेगा अमे पूर्व उपकृष्णम उपकृष्ण बनेगा प्रथा बने बनेगा उपकृष्णम द्वितिया में तृतीया में उपकृष्णम बनेगा नहीं तृतीया में बनेगा और कोई बनेगा कृष्ण चतुर्थ में क्या बनेगा उपकृष्णम पंचमी बनेगा उपकृष्णम क्या बनेगा एक रुपये और एक रुपये हाँ उपकृष्णाद उपकृष्णाथ दो रुपये है ना सठ में क्या बनेगा सप्तमी में उपकृष्णम कृष्णम कृष्ण दिवोचने क्या बनेगा सप्तमी दिवोचनी अच्छा, में अच्छा इसमें तृतीया सप्तमी में रख दिया ना हाँ, ये तो नहीं दिया सूप के लिए है सूप न लू नाम आते सर तो तृतीया सप्तमी तो भ्या में भी बनेगा क्योंकि सुख के के नहीं का तृतीय सप्तम ओर बहुलम अम एक पक्ष में अम्भाव होगा अन्य पक्ष में ऐसा रहेगा उपकृष्णय हो उपकृष्ण ऐसे भी बनेगा समझे भ्या में भी तृतीया में उपकृष्णम उपकृष्ण न अर् अभैधाभ सुख को है प्राप्त अभैदाभ आपसे को ना वे, वे तो पंचम शुभ के लिए तो शुभ के लिए उनसे पंचमी पंचमी सो जैसी थी प्रथमा ओम अवसर से द्वितीय टाभ्याम भिषिति तृतीया इसलिए तृतीया द्वित दिवचन बहुवचन में भी राम जैसे रूप बनेगा किस में नहीं दिया ना भयमी में दिया है दिया है हाँ ठीक है ऐसे बनेगा तृतीया में बनेगा पंचमी में बनेगा बाकी अन्य तरह हमारा हो जाएगा अच्छा रूप कृष्ण हो गया मद्राण समृद्धि अव्यय विभूति समीप समृद्धि मद्राणाम समृद्धि मद्रान समृद्धि में अलौकिक विग्रह कैसे होगा मद्र आम समृद्धि अर्थ में सुअव्यय समृद्धि अर्थ में शब्द अव्यय इस समृद्धि अर्थ में प्रयोग होगा मद्र आम सु हो गया ये लौकिक विग्रह है अलौकिक है अलौक लौक्य लौकिक कौन हुआ क्या विग्रह मदरा नाम समृद्धि अलौकिक हो गया मद्र आम सु सुपिग्रह है क्या यह अविग्रह अशपद विग्रह है कैसे कैसे पता चलता समृद्धि शब्द लौकिक विग्रह में है अलौकिक विग्रह में समृद्धि है वृत्ति में समृद्धि है वृत्ति में समृद्धि है ना नहीं वृत्ति में क्या है सुए किंतु उससे अतिरिक्त समृद्धि शब्द से वहाँ विग्रह अशब्द विग्रह समाज हो गया सुखपूर्ण निपात सुमुद्र बन जाएगा अद नाव्यवाद तो बन जाएगा सुमद्र सुद्रेन सुमद्रा ऐसे बनेगा या बनाना वृद्धि वी अगर वृद्धि कौन सी वृद्धि हो दिया समीप समृद्धि वृद्धि वृद्धि का अथ वृद्धि ह्रास निकिष्ठार्थ अर्थ में यवन आम यवन आम दूर वृद्धार्थ में दूर आया यवन आम दूर समास हो जाएगा अव्यमित सूत्र से दूर के पूर्व निपात हो जाएगा आपूसजनपुरम दूर यवन आम समास होने के बाद आम का लोक हो जाएगा हैं किस सूत्र से लोक होने के बाद दूर्यन बन गया क्या बन गया दूर्यवन शुवाएगा एशी विकृता सुख लूक प्राप्त था अभ्या अपुभ निश्चित करनाभाव तपंचमा क्या बनेगा दूरवन द्वितीया दूवन तृतीया में दूरवन दूरवन हम भी बनेगा मक्षिका अभाव मक्षिका में आ जाएगा निर्मक्षि निर् अवयव विभूति सूत्र से समास करना समीप समृद्धि वृद्धि अर्थाभाव वृद्धि आगे अर्थाभाव अर्था अर्थ में समास हो जाएगा फिर पुरानी पात हो जाएगा अवय दूर्मक्षिका सुपथा तुलोप होने के बाद क्या बनेगा दूर नीर दूर नीर है न निर। निर्मक्षिका निर्मक्षिका होने तो के बाद उसको हासो करने के लिए अवयभाव सूत्र से नपुंसक ह्रस्व नपुंस के प्रातिप्त हो जाएगा निर्मक्षिक फिर सूत्र लग जा ना अवैभा तम तो निर्मक्षिकम क्या बनेगा निर्मक्षिकम में कोई समास हुआ क्या क्या समास सम से हाँ विभक्ति का किसी अर्थ में यहाँ समास हुआ अर्था भाव भाव क्या, क्या क्या आता है अत्यय अर्था भावा हिम से अत्यय अत्यनाश अभावर्थम अत्यनाश वर्थ में अत्यय अति हिम अत्यत अभाव अति हिम कहते हिमंगस अति हिम गस अति समझ तो का अभ्यम विभति अति हिमंगस सुपधा तुलुके बन गया फिर सुनि पर ना भावाद, ना नाव्यवा नाव्यभाव अति अति हिमेन अति हिमाद इस बनेगा आगे असंप्रति अत्य असंप्रति निद्रा संप्रति नुज्यत युज्यते निद्रा संप्रति संति युज्यते ये लौकिक विग्रह अर्षपद विग्रह है और अलौकिक विग्रह करेंगे तो निद्रा गस अति फिर पूर्णिपात होगा अव्य अति को अति निद्रांग सुपथा को हो गया अति निद्रा रसों करने के लिए क्या सो है रहे नपुंस कैसे होगा अव्यय अव्य है अव्यय भाव से अति निद्रा बन गया फिर प्रथमा द्वितीय आदि में ना व्यय भावा तत्व तो तीन तो तो निद्रम बन जाएगा अर्थाभा संप्रति शब्द प्रादुर्भाव शब्द प्रकाश हरि शब्द प्रकाश है? क्या बोलते हैं संप्र य तो हो गया निद्रा संप्रति नयुज्य तो नहीं हुआ वो गया संप्रति हो गया हत्या संप्रति आगे शब्द प्रादुर्भाव प्रकाश हरि शब्द से प्रकाश हरी घस हरि लग जाए ना अब भाव तो सू तो लग जाएगा क्यों नहीं लगेगा अदंत नहीं तो सूप का लुक हो जाएगा कि सुत तो से अवैध अब तो क्या रुख बनेगा इति हरी प्रथम ही क्या बनिया इतिहरी है दिवस जो नहीं क्या बनेगा दीर्घ होगा ना सोरेगा सप्तमी क्या बनिया पंचमी में एक इतिहरी विष्णु पश्चात आगे असम प्रति शब्द प्रादुर्भा पश्चात विष्णु है पश्चात ये विग्रह है लौक्य विग्रह अलौकिक विग्रह कैसे होगा विष्णु गस अनु पश्चातत्य अनु विष्णुगस अनु और पश्चातत्य में अनु है अवय में भी समास हो जाएगा पूरा निपात का अवय को अनु विष्णुघस उसके बाद समास करने के बाद प्रातिवेद संज्ञा के सूत्र से प्राथि सुपातुर से लू के प्रातिवेदिक क्या रूप रह गया अनु विष्णु आगे स्वादि उत्पत्ति होगी प्रातिवेद संज्ञा होगी एक देश विक्रोता माननीय हो तो प्रातिपेदय संज्ञा स्वादि उत्पत्ति फिर अज्ञात अब अव्यय है क्या कैसे हुआ अभ्य कैसे हुआ हाँ अव्य भाव सूत्र आया है अव्यय संज्ञा करने के लिए क्या रूप बनेगा अनु विष्णु पंचमी क्या मनेगा और एक आगे यथार्थ आगे क्या है पश्चात यथार्थ यथा शब्द का अर्थ यथार्थ यथा शब्द का क्या अर्थ है योग्यता विप्सा पदार्थान वृत्ति सादृश्या यथार्थ हाँ इसको ध्यान रखना कभी कभी किसी को बहुत पढ़ने वाले को पूछ लेते हैं ये अव्यवती सूत्र में यथार्थ क्या है यथार्थ यथार्थ मतलब ठीक यथार्थ यथार्थ क्या है प्रश्न है यथार्थ क्या तो ये कहना पड़ेगा यथार्थ कितने है कौ के एक होगा यथार्थ तो एक ही होगा बाकी सब ब्रह्म हो जाएगा यथार्थ शब्द यथाशब्द का अर्थ हो यथाशब्द का अर्थ पहला अर्थ है योग्यता दूसरा व्याप व्याप्त तो मीचा विपसा तृतीय पदार्थ अनतिवृत्ति पदार्थ अतिवृत्ति नहीं अतिक्रांत नहीं असाधु चार अर्थ है चारि में पहले योग्यता अर्थ में रूप से योग्यम ये लौकिक विग्रह अलौकिक विग्रह हो रूप अंगस अनु समास हो जाए अव्यवती अनुरूप नाव्यभावत रह जाएगा अनुरूपम तृतीय अनुरूपेण अनुरूपम में अनु न, अनु बन जाएगा ये हो गया योग्यता पसा क्या अर्थम अर्थम प्रति अर्थम अर्थम प्रति द्वारम द्वारम प्रति अटती भिक्षु द्वारम द्वारम प्रति मतलब दो द्वार में जाएगा सब द्वार में प्रत्यर्थम ये विप्सा का अर्थ है व्याप्तम इच्छा व्याप्तुमत कात्ने मतलब सम्बद्ध सब घर को जाता है गृह गृहम अटती घर घर जाता है अर्थम अर्थम अर्थ अर्थ प्रति ये हो गया ल क्य विग्रह अलव क्य विग्रह हो जाएगा अर्थ प्रति पूर्ण हो जाएगा प्रत्यु प्रति अर्थ हम सुभधातुल हो जाएगा प्रत्यर्थ प्रत्यर्थ प्रत्य होने के बाद स्वाद उत्पत्ति अभ्याद आप शुभ प्राप्त है निषेध हो जाएगा न प्रत्यर्थम पंचमी क्या बनेगा प्रत्यर्थात्मे भ्याम सप्तमे प्रत्यर्थम प्रत्यर्थी बन जाएगा आगे हो गया विप्सा के बाद पदार्थान शक्तिम अनतिक्रम्य शक्तिम अनिक्रम्य ये लौक्य विग्रे और सम अलौक्यविग्रह हो जाएगा शक्तिम यथा समास हो अव्य में समीप यथार्थ अर्थ में यथा के अर्थ में यथा पूर्णिपात अव्यव होने से यथाशक्ति सुपुत धातुल हो जाने के बाद स्वाद्युत्पत्ति अभ्य संज्ञा अभ्याथ आपस यथाशक्ति यथाम मतिम अनतिक्रमें यथामति, आता प्रयोग करते यथामति प्रयते यत्न करेंगे अनुमति के बुद्धि के अनुसार यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम यथाशक्ति दान करते यथाशक्ति शक्तिम अनतिक्रम यथाशक्ति यथाशक्ति कर यथाशक्ति दान कर शक्तिम अनतिक्रमें शक्ति को अतिक्रमण नहीं करके अब काम भी नहीं करना चाहिए किसके पास शक्ति अधिक देने के लिए कम करेगा तो यथाशक्ति है नहीं अधिक करेगा तो नहीं काम भी नहीं करेगा अब काम करेगा तो लोग क्या कहेंगे यथाशक्ति दान करना है आगे क्या रहा सादृश्य सादृश्य में हरे है सादृश्यम हरे है सादृश्यम अलौक्य लौक्य विग्रह या अलोक्य विग्रह लौक्य विग हरे सादृश्यम अलौक्य विग्रह कैसे हो गया मालूम है सह के योग से तृतीया होती है हरे षष्ठी अलौक्य विग्रह करते समय हरि टा स क्या करेंगे हरि के योग योग्य तृतीया होती है समाज के सूत्र से अभ्यम होती किसी अर्थ में यथा तथा यथा, यथा का अर्थ यथा का क्या अर्थ है यहाँ सादृश्य समासवन के बाद पुरानिपात हो जाएगा किसकी पुरान्यपात अवय की अव्यय कौन है स सरिता सुपधा तुलोप होने के बाद ये सूत्र है अव्ययी भावे चा काली कितने पद है तीन साहस्य सहस्यादव्य विभावे न तो काले सह को स्वादेश हो जाएगा तो सहरी बन गया अव्यवाह में शहरी सुप धातु प्रतिबद्ध लुक हो गया था आगे स्वाद उत्पत्ति अभ्याद आप सुबह जाएगा शहरी सब सह विभतिक शहरी एक रुपये ये हो गया अच्छा काल होगा तो सूत्र नहीं लगेगा से शाह में सहपूर्वाहनम पूर्वान्हने पूर्वान्ह से सादृश्यम सह पूर्वाह सपूर्वाहन नहीं बनेगा यहाँ सादृश अर्थ में हुआ आगे है यथार्थ हो गया यथार्थ क्या क्या है यथा अनुपूर्वी ज्येष्ठ से क्रम से बड़े उसके बाद आ, उसके बड़े ऐसा अनुपूर्व अनुपूर्व ज्येष्ठ से अनुपूर्वेण अनुपूर्वेण अलौक्य विग्रह हो जाएगा ज्येष्ठ अनु अवय विभूति समास हो जाएगा पूरा निपात हो जाएगा अवय अनु अनुज्येष्ठ सुपथातुल हो गया अनुज्येष्ठ अव्य आप सुप्राप्त है अव्यय संज्ञा के सूत्र से अविभाष तो फिर लग जाए सूत्र ना व्यविभा अनुज्येष्ठम आगे युगपथ्य है चक्रण युगपथ चक्रण युगपथ लवक्य विग्रह हुआ अलौक्य विग्रह होगा चक्र ता आगे सह सह को स्वादेश हो जाह चाकाले पूर्णिपात होने के बाद सचक्र बनिया ना वे वे विवाद अतंत सचक्रम सचक्र बनिया आगे सदृश सदृश हे सदृश सख्या सदृश सख्या सख्या सदृश स ये लौक्य विग्रह हो गया और अलोक्य वर्ग हो जाएगा सखी टा सह पूर्ण हो जाए सह को ससखी ससखी हो गया अभ्याद आपसे उन हो जाएगा ससखी सखी वहाँ था पहले साद्र हरे सादृश्यम यहाँ सख्या सदृश दोनों में ये भेद है एक सादृश्य अर्थ में एक सदृश अर्थ में सादृश जिसमें रहेगा वो सदृश होगा अरे सादृश्यम पदार्थ कौन है प्रधान है सादृश्य प्रधान यहाँ समास क्या होगा सदृश सख्या सख्य के सदृश सादृश्य को सदृश कहते दोनों भेद है सदृश ही सादृश है क्या सादृश जिस में रहेगा वो सदृश होगा तो पहले समाज किसी अर्थ में था सादृश करते हैं अभी समस कि सादृश है आगे संपत्ति चत्रा नाम संपत्ति क्षत्र तृतीय का न क्षत्र सह बहुवचना से सहयुक्त प्रधान सूत्र है सहयोग तृतीय होती है छत्री सह पूर्वत कि सूत्र से होगा पूर्वम पूर्व उपस्या की सूद से प्रथम से कौनी है हाँ अव्य सूत्र में यहाँ नहीं सूत्र में प्रथम है अव्य है अव्य पूर्ण निपात पूर्ण से सह को स्वादिष्ट करने के लिए क्या सूत्र है सचक्र सक्षत्र बनिया सक्षत्रम ना अव्यवाद तम तम बुचिया लग जाएगा सक्षत्रम तीर्णम अपने अपरित्यज्य साकल्य थे साकल्य सब खा लेता है तीर्ण का भी तीर्ण भी नहीं छोड़ता है खाते सम खाते खाते जो सब खा लिया, साकर लिया। साकर अभ्यास अभ्यासे सब खाना चाहिए कुछ लोग क्या है कुछ कुछ छोड़ना कुछ फेंकना जो गिर जाएगा बच्चे खाएंगे तो खाएंगे तो इधर उधर बहुत गिरेगा और कुछ लोग फेंकना खाना ऐसा नहीं इसे तृणम भी अपरित्यज का साकल ले ना ये तृणम भी अपरित्यज अलौकिक विग्रह हुआ अलौकिक विग्रह कैसे होगा तृणम टास तृणम अति आगे ये भी है आगे क्या है अंत अंतवचन हाँ अंत है अग्निग्रंथ पर्यंत तो मधित अग्निग्रंथ अग्नि प्रतिभा शास्त्र पर पड़ता है तो अग्नि ये अलौकिक अभिग्रह होगा अग्निटास अग्निटास सूपुरपाते अविवाह से सहादेश हो जाएगा सवनिद्रिक साग्नि और अव्याध आप सुबूक हो जाएगा क्या बनेगा साग्नि सब होते साग्नि बनेगा वसानी